मनसि मन प्रतिष्ठि मनो मे वाशी प्रतिषित आवीरावीर्मेधिश्रहा श्रुत मे महासीरने हरा संदा वजिष्यामी सत्यम वजिष्या तन्मत तदवक्ता अवत मौत वक्ता अवत वक्तारं ओम शांत शांति शांति हरि ओम गृष आर करने की शांति पाठ वांग में मनसी प्रतिष्ठिता में मनसी वांग प्रतिष्ठिता मेरे वाणी में मन प्रतिष्ठित हो वे और मेरे मन में वाणी प्रतिष्ठित हो वे मनो में वाची प्रतिष्ठितम दोनों कह रहे हैं ना मनो मे वाची प्रसिद्धता और वांग छापत हो अर्थात जो मैं सोचू वही मेरे वाणी से निकले और जो मेरे वाणी से निकलेगा उसी का मैं चिंतन भी करूं लोंगे यहां अलग अलग है मन में कुछ रखे जबान में कुछ और बोलते हैं बात कुछ और बोलते हैं पेट में अलग बात हम तो मन और वाणी बोल रहे हैं लोग तो पेट में अलग बात रखते हैं मन में अलग रहता है पीठ का पीछे अलग बोलते हैं सामने कुछ और बोलते हैं और करना तो भगवान ही जाने किसी क्या जरूरत है समझ में नहीं आती कथनी करनी में फर्क है और कथनी सोच में भी फर्क है हर चीज में छल कपट छपा पड़ा हुआ कश्मी इसलिए कार्य मनुष्य को रोज प्रार्थना करनी चाहिए मेरे से ये जो दुर्गुण है ये दूर हो जाए ये छल घपट निकल जाए और मैं ऐसे हूँ कि मैं जो सोचूं वो मेरे मन में हो और जो मेरा मन में जो सोचने का है वो वाणी में उतर आवे और जो वाणी से जो कहता हूँ उसके अनुसार मन संचालन हुए परस्पर अन्योन्य अविरुद्ध भाव से ये दोनों इंद्रियाँ काम करनी चाहिए जब ऐसा होगा तो क्या होएगा? आवि आवीर मेधी आवि ही आवी पहले वाले ही दुर्गा दूसरा वाले ही दीर्घ दीर्घी का मतलब आवीर हो। कौन आवि परमात्मा हे परमात्मा आप मेरे सामने में प्रकट हो जाओ आवी ही आवि मो ए और मेरे अंदर विद्यमान अज्ञान को दूर कर ज्ञान को वृद्धि करो वेदश आनी आनि मूर्धन भी छादस हो गया आनी होनी चाहिए दीर्घ भी छादस है लोट लकार है ये आनी आनी बनता भवानी भवाव भवाम, आनी आवा आवा आनी आवा दंतारे होता है उसको दीर्घ और छांदस हो गया और इसलिए मेरे प्रति यह वेद वेदस या आनी स्तः दिव्य दिवचन से ज्ञापन हो रहा है कि हम वाणी और मन से प्रार्थना कर रहे हैं हे वाणी और हे मन तुम सिनेमा के गाना मत गाओ सिनेमा के चिंता मत करो तुम वेदों का चिंतन करो वेदों को ही मेरे पास लाओ वेदों की स्मृति बना रहे अन्य चीज जो है मेरे से दूर हो मा ही। और मेरे श्रवण किया हुआ वस्तु जो वेद शास्त्र है, तो हम न त्यागे रात्रा संधानी और अधिक इन शास्त्रों के द्वारा मैं दिन और रात एक अनुसंधान कर डालू और चिंतन लगातार करते रहूम उदिश्यामी मैं वाचिक सत्य का भाषण करूं और सत्यम मैं मानसिक सत्य को ही बोलता रहूं। तन अवतु वह ब्रह्म तत्मय वह जो ब्रह्म है वह माम मेरी रक्षा करें तारम अवधु वह ब्रह्म मेरे प्रति जो शास्त्रों का गठन करने वाले आचार्य उनकी रक्षा करें अवतमाम, तो मेरी रक्षा रक्षा रक्षा करें। करें। करें। मेरे मेरे वक्ता करें। मेरे वक्ता की की दो बार जो है आचार्य के प्रति आदर को प्रकट करने के लिए है ओम शांति शांति शांति ही त्रिवेद की शमन के लिए तीन बार शांति शब्द का प्रयोग होता है अब आरंभ होता है मंत्री माता ओमत्ता इदमेक अग्र आसी नकिंचन मेषत लोका आत्मा इदमेक अग्रह आसीद इदम जगत अग्रे इस जगत उत्पत्ति से पहले सृष्टि से पूर्व यह नाम जो जगत है वह एकमात्र आत्मा ही था एक एव आत्मा आसीत वही निश्चित रूपेण संसार सृष्टि से पूर्व ये नाम रूपा जगत एकमात्र आत्मा ही, रुप, मात्र रुप ही था न अन्य किंचन मिशत उससे भिन्न और कोई भी क्रियाशील वस्तु या अन्य द्वितीय वस्तु नहीं थी स इच्छत उसने चिंतन किया विचार किया संकल्प किया मैं लोकों की रचना करूं सृजन करूं सोचा। सामान्य हो गया, किए, बाकी पहले थोड़ा आम उतरने का में चाहिए आत्म ने सविशेषत्व प्रदीत है तद विरोधा कथम कैवल्य मशंकिया विशेष से सर्वस्व आत्मनी माया कल्पित न वास्तु निर्विशेष विरोध मकाश सृष्टि पूर्व आत्मनो निर्विशेष रूप दर्शि आत्म इत्यादि कहता है कि आपने संबंध भाष्यवतरणिकादी भाष्यकार का उसके अंतिम पंक्ति क्या बोला अपने केवल निष्क्रिय ब्रह्मात्मिक विद्या प्रश्न उत्तरो ग्रंथ कल की, की समाज में बोला ना ऐसे के चिंतन करने जा रहे विद्या प्रकट करने जा रहे केवल ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म है वो, ब्रह्म है वो वो और इस जीवात्मा के साथ एक है इस बात को कथन करने वाली जो विद्या है ऐसी आप विद्या का ही प्रश्न करने के लिए कि आगे का ग्रंथ आरभ हो रहा है आपने कहा था तो पूर्व पक्ष कहता है यह नहीं हो सकता क्योंकि आत्मा तो सदा ही सविशेष ही होता है आत्मा तो केवल और निर्विशेष नहीं होता करता। ननो, आत्मन है आत्मा के सविशेषता ही प्रतीति हो रही है क्योंकि हमेशा बोलते न करता हम भोक्ता हम देवत्व हम हम, इत्यादि रूप में नहीं अहम अहम अहम अहम आत्मा का बोध होता है और उसके साथ सदा ही मनुष्यत्व ब्राह्मणत्व आदि-आदि विशिष्ट होकर के अनुभव में आने से, से विशेष होता है कभी भी निर्विशेष होता ही उत्तर ग्रंथो आपने बात कैसे कह दिया कै यदि आशंक ऐसे पूर्वोच आशंग करता है विशेष सर्वस तब हमें उस संबंध बुद्धि वाले को समझाना पड़ेगा भाई ये जो सविशेष वह विशेष जितनी भी है वह माया से कल्पित है आत्मा में आत्मा माया, माया से कल्पित होने के कारण न वास्तव निर्विशेष विरोध हो तो जो आत्मा के वास्तविक निर्विशेष स्वरूप है उसके साथ माया से परिकल्पित सभी स्वरूप को लेकर के कोई विरोध नहीं हो सकता कि माया परिकल्पित वस्तु का स्व अधिष्ठान के साथ में कभी विरोध नहीं होता जैसे अविद्याल्पित सर्प का अधिष्ठान तो रज्जु के साथ कोई विरोध नहीं है नहीं आपके अज्ञान के द्वारा परिकल्पित कटक कुंडल माला इत्यादियों का स्वर्ण के साथ कोई विरोध नहीं होता उसी प्रकार जगत जैसा विशेष माया है परिकल्पित है इसका निर्विशेष क्रम के साथ अधिष्ठान के साथ कोई विरोध नहीं है यह बात को समझाने के लिए माया के द्वारा आत्मना सकाशा सृष्टि माया से ही माया माया के माध्यम से ही इस आत्मा से सृष्टि की उत्पत्ति को कथन करने के लिए सृष्टि से पहले वासन एक निर्विशेष रूप आत्मा ही था यह दिखाने के लिए यह मंत्र आरंभ होता है त्मादेक योगरासी आत्मा शब्द शर्त क्या है भाषा कहते हैं आत्मा आपनो तेर, मैं वा परा सर्वज्ञ सर्वशक्ति असमया सर्व संसार्जित नित शुद्ध बुद्धभुक्त स्वभाव अजो अजरो अमरों मृदो अभयो अद्वयो वम रूप करो भेदिंद जगदातई वही को अग्रे जगद सत्य प्राग साफ साफ कह रहे हैं कि भाई देखो यह आत्मा शब्द की तीन धातुओं से होता है आप हैं है आप धातु है व्याप्ती अर्थ में प्राप्ति अर्थ में और दूसरा अत्येह अध भक्षण धातु तीसरा अत सातत्य गमें तीन धातुओं से बनता है है है है वा भाष्य में में तीनों धातु बता दिया दिया तो देखो लिंग पुराण नीचे अंतिम यदा संतो भाव तस्मा की विश्या जो विषयों को व्याप्त किया हुआ है और विषयों का अधिष्ठान होकर के स्व में आश्रित कर, कर ग्रहण किया हुआ यदादत्ते विषयान यद विषयों को भोगने वाला चैतन्यो भाव जिसके निरंतर भाव है जिसके निरंतर सत्यता सत्तारोपण स्पूर्ण रूपेण विद्यमान है ते उस तत्व का नाम आत्मा ऐसा विद्वान होने कहा है की लिंग पुराण का श्लोक है तो तीन धातु है, है बल्कि श्लोक में तो यद आदत्यपूर्वक पूर्वक आंग दा धातु को भी ले लिया है आंग पूर्वक दादानी धातु से ग्रहण करने वाला अर्थ में भी ले लिया चार धातु श्लोक में यानी भाष्यकार तीन धातु बता रहे हैं पर सर्वज्ञ ऐसा है वो और कैसा है वो पर मैंने सदाई पर है मैंने सदाई अधिष्ठान तय कारण रूपण विद्यमान है वो कभी भी वो कार्य नहीं होता पर नहीं होता सर्वज्ञ इसलिए वो सर्वज्ञ सर्वशक्ति ही सर्वशक्तिमान माने वो असन आदि सर्व संसार धर्म वर्जित तो। भूख प्यास आदि जो संसार के धर्म में उससे रहित वो नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध नित्य मुक्त स्वभाव वाला है वो अजन्मा है अतएव अजन है बुढ़ापा नहीं होता अतएव अमर है मृत्यु भी होता अतव अमृत है अमृतोन से अभय है अभय इसलिए है तो वह अद्वय है ऐसा वह आत्मा है वह आत्मा इस प्रकार का जो है वह इधम ये दुप्तम नाम रूपकर भेद भिन्नम जो सभी के द्वारा कहा जाता है मात्मक भेदों से भिन्नता को प्राप्त किया हुआ जगत यह जगत आत्म अग्रे जगत सृष्टि जगत सृष्टि से पहले यह जगत नाम रूप कर्म भेदे ने भिन्न वृतमान ये जो जगत है आत्मा ही एकमे दीय था तब पक्षी कहेगा कि नैदान सा ये क्या इस समय है? इसका मतलब आत्मा एक एवं नहीं है क्या वह आत्मा एक चौथा जगत उत्पत्ति के बाद अनेक हो गया आत्मा परिणाम को प्राप्त कर गया विकार को प्राप्त हो गया क्या अतः वह अब एक नहीं है अनेक दिख रहा है आत्मा पूछ रहा है गुरु किम किए स एव एको है ना न क्या वह इस समय एक ही नहीं रह गया है क्या अर्थात क्या वह अनेक हो गया है परिणाम को प्राप्त हो गया विकार को प्राप्त हो गया क्या सिद्धांत ऐसा नहीं कहो भाई अब भी वो एक ही है तब भी वह एक, था, अब भी एक है। और हमेशा ही एक रहता है पूरे पुरुष कहता है फिर आशित क्यों कहा आपने भूतकाल का प्रयोग कर दिया ना आशित और अग्रे भी वो हो गया उत्पत्ति से पहले वो एक था इसका मतलब अब वह एक नहीं है इसका मतलब अब वह एक नहीं उत्पत्ति उत्तर काल में तो अग्री क्यों कहते आशित क्यों कहते और आशित दोनों कहने का मतलब यह है उत्पत्ति से पहले वह एक था और उत्पत्ति के बाद में वह अनेक हो गया यथ लेनी पड़ेगी सिद्धांतिक नहीं भाई यद्य वह यद्यपि यद्यपिरा सह एक ही है तथापि वस्तु विशेष है कुछ अंतर है उस एकत्र एक ही था और अब माया से उत्पन्न अनेक वस्तुओं से विशिष्ट कपड़े दिखाई दे रहा है जैसे पहले कपड़ा केवल कपड़ा ही था और अब चित्रों से विशिष्ट कपड़ा हो गया है सर पेंटिंग हो गई ना अब चित्रों से विशिष्ट कपड़ा हो गया अभी कपड़ा तो है ना अभी भी नहीं है कपड़ा कपड़ा चित्र दृढ़ हो गया कपड़ा तो अभी है। अंतर हो गया पहले चित्राभाव विशिष्ट पट था केवल पट था और अब चित्र विशिष्ट पट हो गया है अब अभी पट ही है पट पर चित्र आरोपित है कल्पित है ठीक उसी प्रकार अब भी आत्मा ही है लेकिन केवल आत्मा नहीं रह गया अभी आप अपने विद्या के कारण से अथवा ईश्वर अपनी माया के कारण से उस पर एक जगत नाम का चीज को नाम रूप कर्न से भिन्न प्रतीत होने वाले संसार को अनेकत्व विशिष्ट अनेकत्व से विशिष्ट कर दिया उस एक आत्मा को इसलिए एक और अनेक दोनों दिख रहे चित्र भी दिख रहा है पठ भी दिख रहा है फिर इस समय क्या हो रहा है नेक आत्म तो संसारिख रहा है और इसका अधिष्ठान तो एक आत्मक व आत्मक अनुभव में आता है दोनों ही हैं इतना अंतर है क्या वजह से अंतर नहीं तो वास्तव में ये जगत पैदा ही नहीं होगा न माया है न माया से जगत ही पैदा हो रखा है ये तो मंद और मध्यम अधिकारी को समझाने के लिए जो कह रहा है जगत है उसको समझाने के लिए कहना पड़ता है वास्तव में जगत है ही नहीं ये जगत पैदा ही नहीं हुआ तुमको जिसको तुम है कह रहे हो यह जगत वास्तव में पैदा ही नहीं हुआ है यह कैसे साबित करें उसके लिए हमें अध्यारोपूर्वक अपवाद करना है वो अध्यारोप अपवाद सिद्धांत को समझाने के लिए ही सुर्खियों में बारम्बार आत्मा से जगत पैदा हुआ ये कहा है देखिए बहुत सुंदर ढंग से हम समझा रहे इन बातों को अत्र आपके ज्ञानम व्याप्ति से उच्चकता है जो तीन धातु दिया आपकी धातु व व्याप्ती अर्थ में लेना कैसे आपका व्याप्ति इस जगत में सत्ता स्फुरणाध्याम सर्व व्याप्नोति सर्वज्ञ तम सर्वशक्ति तक सत्ता और स्पुर के माध्यम से तो सब को व्याप्त किया हुआ है इसलिए वह सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान से समझो सत्ता प्रदान उपादान सूचना और प्रदान करने के द्वारा वो उसमें को भी सूचित कर, कर दिया दिया इसलिए उसको सर्वशक्ति कह गया और अति इसके द्वारा क्या कर दिया वो प्रणय करने वाला भी वही आत्मा है संहार करने वाला है दिखा दिया और अत्य ने ना तीसरा धातु पहला आपकी धातु के द्वारा व्याप्ति दिखाया सत्ता के व्याप्ति को दिखा कर, कर दी और सत्ता प्रदान करने के माध्यम से अंदर स्थापित कर कर दिया एक ही धातु से इतना काम कर लिया फिर अत्त अत्ति, अत्ति के से को दिखाया और अतिथि के द्वारा त्रिवेद परिच्छेद त्रिवेद परिच्छेद स्थापित कर दिया तीन धातु से तीन काम हुआ इधर है ना है आत्मोतर रुचिदा ऐसा निकल एक एक धातु से एक एक विशेष की सिद्धि हो रही है विषय आदान रूढ़ग भेदश उत आत्मद्य और धातु में जो लिया धाधातु को आदत्ते है ना ये आदत्ते श्लोक में लिया है उसको लेकर कर, कर रहे हैं जो लिया और विषय का आदान के माध्यम से रूढ़ी के द्वारा रूढ़िया योगी कर दी रूढ़ को लेकर के प्रत्येक आत्मा मैंने जीवात्मा के साथ अभेद को भी कथन कर देगा अभेद्य उक्त रूप आत्मपदेश अवधारण करने के लिए अभिव्यक्त नाम रूपात्मक जो ये जगत है व्याकृत जगत का व्यावर्तन के माध्यम से आत्मांत अवधारण करने के लिए इति प्राण प्राण प्रजापति प्रजापति माध्यम से जिसको प्रजापति कहा गया था उसी को जगत पर हैं जो नाम रूप करो प्रजापति पाठ क्या होना चाहिए यदुत आनंद कह रहे हैं यहाँ येदुत्तम जो कहा भाष्यकार ने वो भाष्यकार जो येद उत्तम है उसे क्या पाठ होना चाहिए ये उत्तम क्योंकि हम लोग प्रतिषद पढ़ रहे हैं ना इससे पहले जो पहला दूसरा तीसरा अध्याय है आरण्य का वो तो पढ़े नहीं हम लोग वो पहले दूसरे तीसरे अध्याय में प्राण रूपी हिरण्य चर्चा हुई है उसका प्रजापति विराट है, है। उसकी उपचर्चा उस तो हम लोग किया ही नहीं है में थोड़ा संकेत हुआ था और उसको लेकर भाषकर यद उत्तम कैसे कह सकते हैं जो हमने कह दिया है कहा तो चर्चा हुई नहीं चौथी छठी अध्याय पढ़ रहे हैं ना उपनिषद के रूप में आरण्य का चौथा पांचवा छठा अध्याय उपनिषद में और पहले तीन अध्याय में हिरण्य गर्भ प्राप्ति की उपास रहूंगा वर्ण प्राण शब्द से हिरण्य गर्भ है उसी प्राप्ति का है उपासना आदि वर्णन हुआ है उपासना उसको या करके तो करके कह नहीं सकते जिसकी हमने अध्ययन नहीं किया तो जो उत्तम हो इसलिए पाठ होना ज्यादा अच्छा होगा उत्तर स्पर्ध के माध्यम से प्रत्यक्ष आदि के समान प्रसिद्धि का ज्योतन समझ लो अग्रेटि विशेषणा आशीति भूतत्व पूर्व एवं आत्म इधानी आत्म नी आशंका हो सकती है अग्रे विशेषण दिया गया है भूतत्व भूतकाल को कथन करने वाली श्रुति भी देखने को मिल रही है पहले आत्ममात्र था किंतु आत्म नीम इस समय आत्ममात्र नहीं रह गया किंतु तथा पृथक सत्यु उससे अलग सत्य द्वितीय हो रहा है कि न अद्वितीय आत्मा इतिशंगत है इसलिए अद्वितीय आत्मा नहीं रह गया ऐसे जवाब जब आशंक नोध इत्या जड़ है, है और कभी भी उसकी स्वतः सत्ता हो नहीं सकता स्वतः स्वतंत्र सत्ता उसका हो नहीं सकता है अतएव जो है आत्मा के अद्वैतत्व कहानी या विरोध कभी नहीं हो सकता है, तरी आत्मा है।, तो ऐसा है। इस समय एकमे पहले भी आपने एकमे था अब भी है और आगे भी पी रहेगा तीनों कालो में एक ही है तो फिर आशी क्यों कह रहे हो आप अग्रे क्यों कहा आपने ये जब आशंका होती है तो उसके जवाब में कहा ये ये कहा, कहा। क्यों और कहा। जगत काल्योधने आरोप यद्य जगत काल त्रय में भी उत्पन्न नहीं हुआ है अतः जो भ्रांति का विषय है यह अधिस्थान से वितरे के न हो नहीं सकता सर्प आदि अधिस्थान तो रज्जादि से भिन्न नहीं होता उसे आत्मा से वितरे के ना कोई जगत नाम का चीज हो नहीं सकता तथापि तो लेकिन कैसे समझाएं? क्योंकि मन मध्यम अधिकारी की बुद्धि ये शिष्य को कैसे बोध कराए मन मंदाधिकारी शिष्यों को कैसे बोध कराए वो तो कहेगा नहीं महाराज हमको तो लगता है जगत सत्य है वो नहीं मानेगा रज्जो में दिखे सर्व के समान भ्रांति है सुक्ति में दिखाई दिया गया रजत के समान भ्रांति है सोने में जैसा कटक कुंडलादि है भ्रांति उसी प्रकार से भ्रांति है मिट्टी में घड़े के समान भ्रांति है ऐसे कोई नहीं मानता ऐसे ना मानने वालों को क्या तरीका है समझाने का उनके बुद्धि में गुस्ती नहीं है बात जगत मिथ्या है ये आज भी कोई मानने को तैयार नहीं है निन्यानवे दशमलव नौ नौ प्रतिशत जो वेदांत को पढ़ने पढ़ाने वाले भी जगत को मिथ्या नहीं मानते पढ़ा रहे बोल रहे हैं जगह सत्य राग द्वेष सब कुछ है। पढ़ने वालों में भी देखने मिलता है। पढ़ाने वालों में भी देखने मिलता है। में भी भी देखने देखने को को मिलता मिलता है है पढ़ाने अपने उनमें भी देखो वही है कैसे मानेंगे जगत मिथ्या और प्रार्थना सब हो रहा है भाई तुम्हें सती दिख रहा है हम क्या करे वो लोग ऐसा तक देते हैं ठीक तो भी कर रहे है। वास्तव ब्रह्म ज्ञानी है उनके शरीर से जो दिख रहा है होता हुआ प्रार्थ कर्मानुसारे होता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन ये विचार विषय होता है क्या ब्रह्म ज्ञानी का प्रार्भ द्वशा विद्यमान शरीर में रागद्वेश संभव है शास्त्रीय सिद्धांत अनुसार जिस शरीर में ब्रह्मज्ञान का अनुभूति हुई है उस शरीर का प्रारंभ कर्म में राग द्वेष हो नहीं सकता क्रोध आदि नहीं हो सकते क्या अनेक जन का अभ्यास है ना अनेक जन्मों से इन सब पर विजय पा करके ही तो इस जन्म में उसका अनुभूति हुई है अनेक जन्मों से उसको अभ्यास से उसने जो शम धम प्रशा किया हुआ है उसके फ्रसर को मुक्त हुआ है ना पहले ही बोलते साकार करते होता विद्युत संन्यास कोई नियम नहीं होता कारण कर्मानुसार्ग में ही चलेगा कभी भी अतमार्ग नहीं जा सकता अचानक कर्म कैसे से आ जाएंगे ये सब विचार पल कर चुके हैं कहना का पर कि शिष्य प्रत्यक्षादी प्रत्यक्षादि का विरोध दिख रहा है आप तो बोल रहे जगत विद्या है प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध होता है जगत सत्य है हमें तो जगत दिख रहा है भेद दिखता है महसूस होता है तो क्या करें कहते हैं हाँ, उक्तम आत बुद्धो नारोहित उक्त आत्त का स्वरूप है बुद्धि में उनको घुसती नहीं है नित्य बुद्ध उक्त स्वभाव वाला अज अजय अजय अमर है अमृत अभय अद्वय है, है यह बात उन लोगों के बुद्धि में घुसती नहीं रोज गो तो भी रोज वही हाल रहता है कुत्ते का पूज टेढ़ी वाली बात बांध के दो सीधा जहां खोलाते तो टेढ़ा हो जाए वैसे आदमी उनका हाल है रोज इंजेक्शन दो रोज वेदांत समझाओ रोज समझाओ साधना लेकिन बाद में देखो दो तो घंटे के बाद वही हाल रहते हैं कमरे में यहाँ पर जब है तब तो ठीक तो तो है सब ठीक है हाँ अच्छा ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए होना चाहिए होंगे नहीं ये समस्या है आपसे मत लड़ो तेना पे लड़ेंगे रोज लागेश मत करो तो लागेश करेंगे सेवा करो हम नहीं करेंगे जो नहीं करना है वो करेंगे जो करना है वो नहीं करेगी ये उल्टा खोपड़ी है लोग। के लिए ऐसी अनाली वासना है ये विचित्र ये रोज रोज सुनने के बावजूद भी होता नहीं इसलिए अगर अनेक का जन्म भगवान संसिगा अनेक जन्म लग जाता है सिद्ध होने में एक जन्म से होने वाला नहीं अनेक जन्म लगता है और जिसका अनेकों जन्मों से साधना किया हुआ है यदि व्यक्ति तो इस एक बार कहने के बाद तुरंत सतर्क हो जाएगा संभल जाएगा सुधर भी जाएगा ना पंचाय पंच, पंच सकार साधरा बताते हैं यही तो है पहले समझो फिर अपने आप को संभलो फिर, फिर साधना करो तब समाधि होगी पहले समझने कोई तैयार नहीं हाँ, हाँ सुन दिया हा हाँ, कर दिया अरे समझो अच्छी तरह से समझो इसलिए अंत तो विवेक समझो का मतलब है विवेक करो अच्छी तरह से हम क्या कर रहे हैं हमारे साथ क्या हो रहा है क्या होना चाहिए इस शरीर से मन से इंद्रियों से विवेक करो उसको ही समझो समझो सावधान हो जाओ सतर्क हो जाओ हर एक क्रिया क्रियाकलाप के पीछे सतर्क रहना तब तो आप इसको सुधार सकते हो अब सुधार सुधारने लगेंगे तब साधना होगी नहीं तो नहीं इसलिए उन्होंने कहा कि वो बुद्धि में नहीं घुसने वाला अतः बुद्ध नागुपर हासिल उनको समझाते हुए कह से पहले आत्मा ही था कि जो, जो शिष्यादी है उनके मन के अनुरूप हमें पहले बोलना पड़ता है तथा जगत नाम रूप अभिव्यक्तिभाव अपेक्ष आचार्य बोलते वक्त भी उनकी बुद्धि क्या है म रूप आदि अभिव्यक्ति के अभाव को अपेक्षा रखते हुए वो बोल रहे हैं न तो इधानी आत्म्रायण और इस समय में आत्ममात्रा नहीं है जगत हो गया है इस अभिप्राय से नहीं कहना चाह रहे हैं क्या है अव्याकृत नाम रूप भेद यत्मनि तथा आत्मभूत मित्यर्था अव्याकृत है नाम रूप भेद जिसमें ऐसी आत्मा का वर्णन किया जा रहा ऐसी आत्मैदम आसिश प्रत्या विशेष वह भाष्करुत्पत्तिर अव्याकृतनाम भेद आत्मभूतम आत्मकशब्द प्रतिगोचर जगद शब्द व्यातनाम भेद्वाद प्रत्यगोच आत्मकशब्द प्रतिगोच विशेषा क्या विशेष अवशिषसंधार है वो पहले उत्पत्ति से पहले अव्याकृत नाम रूप भेद वाला आत्मा था और आत्मयिक शब्द और आत्मयिक प्रत्यय का विषय था शब्द और प्रत्यय का विषय था मैंने केवल आत्मा ही वहां शब्द प्रयोग हो सकता था और कोई ही शब्द नहीं प्रयोग हो सकता है और आत्मशिक ज्ञान हो सकता और कोई चीज है ही नहीं तो ज्ञान कैसे होगा इस समय क्या हो रहा है इस समय क्या हो गया इसमें आत्मा है अत आत्म शब्द का प्रयोग होगा और आत्म प्रत्यय भी हो जाएगी इन साथ साथ उपाधियां भी व्याकृत हो चुके हैं जगत इधानी व्याकृत नाम रूप भेद भिन्नम इस समय नाम रूपाधि व्याकृत भेद वाला है इसलिए अनेक घट पट मठ इत्यादि अनेक शब्द और उसके अनुरूप गढ़ ज्ञान पड़ गया मड़ज इत्यादि अनेक प्रत्यय अनंत शब्द है अनंत ज्ञान हो रहा है हर शब्द का ज्ञान होता है एक तो थोड़ी है जितनी भाषाएं हैं उतनी शब्द हैं नहीं है हर एक भाषा में लाखों शब्द हैं हर एक भाषा में सारी भाषा विश्व की कितनी है 500 से सुपर भाषाएं हैं और उसमें भी बहुत सारे भाषा आज तक उसकी लिपि नहीं होती है लिपि नहीं होती कई भाषाएं जिसकी कोई लिपि गढ़वाली भाषा का भी कोई लिपि नहीं थी अब बनाए हैं अब बन गया है लिपि जो पाइए सब अंतर गया है सब बोली में अंतर है थोड़ा थोड़ा उच्चारण में अंतर कर देते हैं लिपि तो है ही नहीं तो बहुत सारी भाषाएँ ऐसे हैं कहने के लिए भाषा वो भाषा है वैसा नाम है भाषा का हमारी एक भाषा है अब उसकी लिपि क्या है लिपि कुछ नहीं अब जैसे हम लोग कर्नाटक में कोंकण भाषा है कोंकणी तो लिपि का है? वो अब एक ही भाषा जिसे हिंदी है मान लो आप एक उत्तर प्रदेश अंदर रही गोरखपुर वगैरह में चले जाओ वो हिंदी आपको समझ में नहीं है वो क्या बोल रहे लखनऊ में अलग हिंदी इलाहाबाद में अलग हिंदी है इधर के लोग अलग हिंदी बोल रहे हैं हिंदी की उच्चारण शैली भी अलग अलग है जिसे कहावती है हर कोष्ट बदले पानी चार कोष्ट बदले वाणी इतनी एक ही भाषा में कहते जावत है वो कहते जात है वो जाता है और सब एक ही चीज़ है अर्थ एक ही शब्द अलग अलग है जाता है जात है जावत है उच्चारण अलग हो रहा है अक्षर भी अलग हो रहे हैं कई है अर्थ एक ही है और जो पूर्वी हिंदी है ऐसा बोलते पूर्विया हिंदी है पश्चिमी हिंदी है बिहारी हिंदी है ऐसे बोल दिया जाता भाषाएं अनेक शब्द अनेक उत्पन्न वाले प्रत्ये भी अनेक है अनेक शब्द प्रत्यय गोचरम और तो इन साथ साथ आत्मिक शब्द प्रति गोचर इंच है वो मिटा नहीं उत्पत्ति से पहले आत्मशब्द तो प्रत्ये था अब भी तो शब्द प्रत्यय है इन साथ साथ अनेक शब्द प्रत्ये भी है और बाद में क्या रहेगा पढ़ने के बाद वहां भी आत्मशब्द प्रति ही मात्र रह जाता है तो तीनों काल में रहने वाले वस्तु कौन है तो प्रत्य पहले नहीं था नहीं रहेगा बीच में क्यों आ गया। कौन अनेक शब्द प्रत्यय जो पहले नहीं और नहीं और बाद रहता बीच तो में तो प्रकट हुआ है व्याकृत तो हुआ है वह मिथ्याय साबित हो गया जिसे पहले सोना बाद में सोना बीच में, आपने में जो है कटक बना दिया था उसे फिर गला दो कुंडल बना दिया फिर गला दिया, माला बना दी फिर गला दिया फिर अंगूठे बना लिए अब कौन सी सत्य है सोना सत्य है क्या आपकी जो कटक कुंडल माला अंगूठी ये सत्य है आपको कहना पड़ेगा ये जो हमने बनाया था कटक कुंडल माला अंगूठी वगैरह ये सब परिकल्पित मिथ्या आकार मत सोने में वास्तव में सोना ही उसी प्रकार यहां पर भी आत्मा हाँ ही सत्य है उसमें जो व्यात नागरिक को हम देख रहे हैं ये सब मिथ्या है यही बात सिद्ध करने के लिए ये उत्पत्ति का झूठी कथन हो गई देखो आमगिरी यदि प्राग उत्पत्ति वाक बुद्धि और अभाव है ना वास्ली बात यह है लेकिन आपने कैसे कहा पहला आत्मा ही था आत था आत्मत था कैसे आप बोले क्योंकि जगत उत्पत्ति से पहले वाणी थी क्या जगत उत्पत्ति से पहले तो कैसे आपने जाना आत्मा ही था वाप बुद्धि और अभाव है ना शब्द प्रत्युत्तम नब वाणी और बुद्धि नहीं है तो शब्द और ज्ञान भी नहीं हो सकेगा आप कैसे करे हो शब्द और ज्ञान था यद्यपे ऐसा है तथा इदानी तदा आत्म तत्व सुप्ताकालीन आत्मत्वी प्रकार है जैसे सोए हुए रहते हो ना उस समय क्या होता है नींद वाणी बुद्धि काम करती रहती है नहीं लेकिन जगने के बाद उस समय जो अनुभव हुआ था वो सब बोलते हो कि नहीं बोलते हो उसी प्रकार से जगद उत्पत्ति से पहले जो स्थिति रही है उसको जगत उत्पत्ति के बाद में वर्णन कर सकते हो जो वाणी बुद्धि दोनों का न रहते वक्त जो था उसको किसी ने अनुभव किया है वह अनुभव साक्षी वेद्य है उसको हम लोग क्या बोलते हैं साक्षी साक्षी साक्षवेद्य और अविद्या में सुप्त पढ़ार आता है और वह जगते वर्ग होगा अविद्या ने अपने अंदर में पड़ा हुआ उस अनुभूति को बुद्धि को दे देता है और बुद्धि उस अनुभूति को वर्णन वाणी के माध्यम से करती है और कति में जागृत का है किंतु वह अनुभूति है और अविद्या में छिपी पड़ी रहती है जगने के बाद उस अनुभूति को अविद्या ने बुद्धि को दिया बुद्धि ने वाणी के माध्यम से जगने के बाद बोलते हो ऐसे था मैं था सुखप्रोक्ष था कुछ नहीं जानता था ये सब बोलते हैं आप ठीक उसी प्रकार से जगद उत्पत्ति पहले भले वाणी मन, मन बुद्धि कुछ भी नहीं थी किंतु जगने के बाद सृष्टि के बाद ये वाणी बुद्धि वगैरह हुई है ये क्या है सृष्टि से पूर्वकालीन स्थिति का अनुभव को जो में माया में पड़ी हुई है वह माया स्वारीभूता बुद्धि को देगी और बुद्धि वाणी के माध्यम से कह सकती है ना आत्मा ही था और कुछ नहीं था प्रमाणांतरे तदा आत्मिक वदति प्रमाणांतर के द्वारा जान करके जैसे बोलते हो अर्थापत्य अर्थापत्तिया के द्वारा दूसरों दृष्टिकोण में वेदांत दृष्टि में साक्षी आसित और में पड़ी हुई है सारे अनुभूति माया में पड़ी हुई है लेकिन अन्य दर्शन होंगे दृष्टि से जो लोग साक्षीता से नहीं मानते हैं उनको कहना अर्थापति प्रमाण अर्थापति प्रमाण क्या है यदि वो अनुभूति ना होती तो जगने के बाद अपने कैसे कह दिया न किंचित यदि आप नहीं थे सुखानुभूति नहीं थी अज्ञान अनुभूति नहीं हुई थी तो जगने के बाद अपनी बात कैसे कह दिया यह जागृत में आकर के जो कहा हुआ बात वचन ही प्रमाण कही वासी जान करके उसी प्रकार जैसे आप बोलते हो सुशक्ति के उत्तर काल में यहां पर जगत के उत्पत्ति उत्तर काल में कहा दिया गया आत्मा एक ही पहले था बदती प्रत्येक छोलूंगा वाणी से और बुद्धि निश्चय भी है तथा उक्त व ठीक उसी प्रकार से उक्त ईश्वर का ज्ञान में कोई आपत्ति नहीं है अविवी के नाम घटा शब्द प्रत्येको घटा सनि पर जागृत में क्या हो गया जगत के बाद अनेक शब्द प्रत्येकोचर भी है तो शब्द प्रतिपोषण किस आधार पर क्योंकि अविवे क्या बोलता है घटो इसमें क्या है घट एक शब्द है उसे ज्ञान हुआ और सन इस पर किस वर बोल रहे हो सन माने अस्ति इसके द्वारा आत्मा को कथन कर रहे हैं मैंने अविवेक की जान कर या जानकर हर एक वस्तु के साथ आत्मा का अधिष्ठान का अनुभव करता है, है ना अस्ति अस्ति नाम रूपे नाम पंचकम्। पंचकम् किसके रूप आत्मा का है, रूप है। और अनजान का का तो प्रयोग आप कर रहे हो तद संबंधित यदि विषय ज्ञान भी आपको हो रहा है प्रत्येक के साथ इसे कहते घटाए शब्द प्रति शब्द घटा गोचर कर रहे हैं आप गोचर शब्द से भाव प्रधानकृत गोचरत्व ये बहुरी ना नपुंसकत्व दृष्टव्यम गोचरम कैसे नपुस ने कर दिया गोचर शब्द को भाव प्रधान निर्देश कर दो और बहुरी समाज कर दो गोचरत्म ये बहुवरीना नपुस्क देना की शब्दी विवेक नाम विवेकियों को स्पष्ट है विवेकी को स्पष्ट हरेक व्यवहार में दिख रहा है मैं घटो अस्थि बोल रहा हूं तो वहां पर मैं समझ रहा हूँ घट मिथ्या है अस्थि रूपा मेरा स्वरूप आत्मा सत्य है मै घट के साथ के कहता हूं, इस प्रकार से स्पष्ट है। को स्पष्ट स्पष्ट है, को नहीं है, कदिके को नहीं समान, मानता इसी बात को दृष्टांश और रहे नाम रूप व्याकरणात्मे फेनं यदा भवदी। तदा अनेक शब्द भाक। एक शब्द फेनं जिस प्रकार से सलिन जल से पृथक फेन इत्यादि नाम रूप को व्याकृत नहीं हुआ व्याकरण प्राक पहले क्या बोलोगे आप केवल जल है शब्द प्रयोग करोगे और जल विषय का ज्ञान होता है आपको शांत तालाब है शांत पा तो क्या कहेंगे आप प्रशांत जल है एकमात्र जल दिख और आप बराबर एक पत्थर डाल दें धड़म है क्या होगा लहर देंगे? लहर उठेगा फेर बनेंगे उसमें बुदबुद हो जाएगा है ना तो फेन बुदबुद बुद जब हो जाएंगे तब आप क्या आप फेन शब्द प्रयोग कर रहे हो होना तो नहीं कहोगे एक तो लहर हो गया फेन हो गया बुदबुद बुद हो गया जल नहीं है ऐसे कहोगे बल्कि आप जल ही इस रूप में जल का तरंग है जल का ही फेन है जल का ही वो बुदबुद ये बुद बुद। तो कहोगे तो जल भी बोल रहे हो फेन भी बोल रहे हो दोनों शब्द कर रहे हो पहले केवल जल शब्द प्रयोग किया था और लहर जल शांत हो गया हो गया तो फिर अब क्या बोलोगे जल शब्द और तो जल ज्ञान होगा जल शब्द और जल ज्ञान है बाद में अंत में केवल जल शब्द और जल ज्ञान है बीच में जल शब्द ज्ञान के साथ साथ फेन शब्द ज्ञान भी है तरंग शब्द तरंग ज्ञान भी है बुधबुद शब्द बुद्धुद ज्ञान भी है ना अनेक शब्द और अनेक ज्ञान भी साथ साथ हो रहा है जल शब्द ज्ञान के साथ नाम रूप भेद के द्वारा व्याकृत हो जाता है तब अब क्या बोलोगे दोनों जल भी है, फेन भी है जल भी है तरंग भी है जल बुड़ भी है सलीलमात्र एक प्रत्यय भाग भी है ऐसा फेन विशिष्ट रूप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ठीक उसी प्रकार से जगत का मामला भी समझो न किंचन भीषक को कर जोड़ करके बोल रहा करने की सुविधा हो जाए कर, व्यापार के ही, के मिशत, मिशत कर है के बिना केवल जैसा पाठ वैसा रहे इतवा दूसरा तो बता दिया दूसरा न किंचित किंच व्यापार वाला नहीं था अन्य किंचन न न अन्य कुछ भी व्यापार वाला नहीं था या अन्य कोई दूसरा प्रतीत नहीं हो रहा था का हो गया। अन्य शब्द पहले सही ही, अन्य तो पर्यावास हो जाएगा तब तो आपको कहना पड़ेगा अन्य कोई दूसरा नहीं एक भाव प्रधान अन्य मैंने द्वितीय कोई दूसरा वस्तु वहां विद्यमान नहीं था जिस प्रकार से सांख्यों का, यथा सांख्य नाम अनात् पक्षपात सांख्यों का, सांख्य आत्मा से कोई संबंधी नहीं है अनात्म पक्षपाति ऐसा कोई स्वतंत्र प्रदान है वैसा आत्मा से अलग कोई स्वतंत्र दूसरा वस्तु नहीं था यह इसका चरम शक्त का यथा से काणादान अणव अथवाद वैशेषिक न्यायिक और मीमाशों के समान आत्मा से भिन्न कोई परमाणु नाम राम स्वतंत्र वस्तु, वस्तु नहीं था यह अन्य आत्मा किंचित वस्तु न उस प्रकार से यह इस मत में आत्मा से अलग कोई दूसरा वस्तु कुछ भी नहीं था किंतरे क्या था आत्म एक आशी दीप्राय आत्मा एक मात्र था यह इसका है समझो। कहते हैं कि ऐसा है था तो फिर आत्मा से सीधा जगत पैदा हो गया क्या आत्मा से जगत तो पैदा हो नहीं सकता क्योंकि जगत तो जड़ है आत्मा चेतन से है जा? चेतन से जड़ सीधा कैसे पैदा होता है चेतन से जड़ सीधा कैसे पैदा होगा नहीं हो सकता इसे बीच में माया माननी पड़ी देखो आनगिरी में नम जड़ प्रपंच कारणीभूत है जड़ा कथम विजातीय भेद निषेधा कि जड़ प्रपंच के कारण माया जड़बूता माया उस आत्मा में सदा रहती है आप उस अभिन्न रूप में है वो शक्ति आपने कैसे कहा चेतन से विजातीय कोई जड़ है ही नहीं चलो सजाति दूसरा चेतन नहीं है ना स्वगत कोई भेद नहीं सजातीय स्वगत भेद तो पहले निषेध करना उचित है इन विजातीय भेद को निषेध करना ठीक नहीं आत्मा का स्वगत भेद नहीं है आत्मा का सजाति कोई दूसरा चेतन नहीं है इतना तो कहना ठीक है ये आत्मा से चेतन से चेतन जगत गएगा किस प्रकार विजाति भेद का निषेध कर दिया माया सब्पी त्यापार अभापार निषेध संभव इसलिए भाषाकरण में जान करके कर क्या कर दिया था निमिषत निमिषदर्द कर कर दिया व्यापार वूसरा वस्तु नहीं था मन माया बल्ले रहती भी नहीं जैसे माने क्योंकि व्यापार रहित तो माया को क्या मानेंगे क्रिया रहित तो माया को चीज है क्या क्योंकि जो भी जड़बूता वस्तु है उसमें सक्रियता है और क्रिया रहित हो जड़ हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता होते भी न रहना जैसे आपके अंदर माया शक्ति है इसको कैसे पता चलेगा इसे कोई आदमी आ गया आपको मालूम हो जाएगा आदमी कौन है? देख के समझ बच्चों को अपनी माया दिखाना चाहता हूं तभी मास्टर समझेगा हाँ ये मायावी है और ये माया को जादू कर दिखा सकता जादूगर ही लेकिन उसकी जादुवाई शक्ति माया शक्ति है पता चलेगा पहले नहीं जब तक तो वो क्रियाशील होकर नहीं दिखाता तब तक तो उसके अंदर माया शक्ति है यह भी नहीं पह के, के बारे में समझे यहां पर भी व्यापार बत्ते नहीं है माया और निष्क्रिय माया तो होने ना होना बराबर ही है इसलिए माया सत्वे भी तदा व्यापार अभाव माया का होने पर भी उस समय व्यापार का अभाव सृष्टि से पहले क्या है व्यापार व्यापार व्यापार का भाव है, इसलिए वस्तु अन्य कोई द्वितीय उस समय नहीं था, ऐसा कहना संभव ननु तो तो रहते हुए सदा। तो सिद्धि नहीं होगी निर्व्यापार व्या वाय व्यापार वन भी नहीं व्यापार भी नहीं व्यापार वाला नहीं होना और व्यापार न होना दोनों अलग चीजें क्रियावान नहीं और क्रिया भी नहीं अत आत्मिक सिद्ध हो गया अखंडिक रसता सिद्ध हो गया क्रियावान न हो इन आत्मा क्रिया मान लगे तो फिर अखंडिक रसता नहीं आ जाएगा अनित आ जाएगा उसमें इसे कहे दोनों ही इतर द्वार के द्वारा क्रिया मात्र का निषेध पहले व्यापारवान माने व्यापारवती माया का व्यापारायाखंड सिद्धि के लिए माया तथा तो अस्तिति पुनः पूर्वक्त दोष तब फिर भी पूर्व पक्ष कहता है माया तो उस प्रकार के व्यापार रहित एक माया नाम चीज अपने मान लिया है तो सजाती ना है नहीं है। विजाति वस्तु तो है आपने मान लिया ना इत्यासंक स्वतंत्रता को को कोई स्वतंत्र स्वतः सत्ता वाला का निषेध करना है स्वतंत्र मैंने आत्मा से भिन्न विजाति होते हुए आत्मा से भिन्न नहीं क्या वो स्वतंत्र सत्ता वाला है क्या नहीं जैसे दूसरों की सांख्य मत का प्रधान है नहीं कों के परमाणु है जगत का कारणभूता व परमाणु या प्रधान कैसे है वो आत्मा से भिन्न विजातीय भी है स्वतंत्र सत्ता वाला है या नहीं, नहीं वैसे माया को नहीं मानते स्वतंत्रता स्वतंत्र, विषद के द्वारा निषेध कर रहे हैं तथा तो इसे निषेध है कि व्यतिरिक्त दृष्टानहा इसका व्यतिरिक्त दृष्टान समझा लिया यथा सांख्यादि मतकों ने कर दिया आत्मशक्ति तया आत्मनिव अंतर्भूतम आत्म अंतर पक्षपाती तथि मित्र क्योंकि उनके मत में क्या है अनात्म पक्षपाती है अनात्म पक्षपाती अर्थ को समझने के लिए बोला आत्म किसको कहेंगे ये समझना पड़ेगा तो आत्मपक्षपाती पक्षपाती का अर्थ क्या है वो बता रहे आत्म पक्षपात मैंने आत्मशक्ति है वो आत्मशक्ति तया आत्मनि एव आत्म शक्ति होने से आत्म ही रहती है वो आत्मा में अंतर्भूत है वो तो उसको हम आप तो पक्षपात आत्मातर्भूत और आत्मनीय स्थित है और आत्मा की शक्ति है चेतन शक्ति है। उसको उसको तो कहा जाता है जो दूसरी भिन्न वस्तु है तो उसको आत्मा के पक्षपाती नहीं माना जाएगा तो उसको अनात्म तो कहा जाता है शक्ति के प्राभाकाराणाम सुधा सत्तम सहा लेकिन प्राभा कर लो भी शक्ति को पृथक पदार्थ ही मान लिया शक्ति को क्या मानो ने पृथक पदार्थ मान लिया प्राभा कर लो उसके सवाल भी नहीं है यह इसलिए वाचिकार ने कहा स्वतंत्र विशेषण दिया। हम सांख्यों के समान अनाथ पक्षपाती और प्रभाकर के समान कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं मानते हैं अच्छा सांख्याना प्रदानम अशक्ति स्वतः सप्ताहक अस्थि कारण तथा मानव सन्ती तथा आत्मतिरिक्त विषद इतनी अनूद्य निषिध्य उस प्रकार की वस्तु को विषद शब्द अनुब कर के निषेध किया माया तो न तथा दोष और माया जो है उस प्रकार की नहीं है आत्म तो पक्षपा नहीं है और वह स्वतंत्र भी नहीं है और साथ साथ वह जो है स्वतंत्र स्वतः नहीं है स्वतंत्र नहीं ही नहीं, स्वतः सत्ता वाली भी वो नहीं है इसलिए कोई दोष हमारे मत में नहीं आ